शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की पुण्य स्मृति श्री रमणी कुमार दत्त गुप्त फरवरी सन 1922 सौ ईस्वी में पूर्वी बंगाल वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान के ढाका स्थित श्री रामकृष्ण मठ में परम पूज्यपाद श्री श्री महापुरुष जी के प्रथम दर्शन और प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था मठ के साधु ब्रह्मचारी तथा प्राचीन गृहस्थ भक्तों से महापुरुष जी के त्याग तपस्या वैराग्य भास्वर ईश्वरानुभूति प्रेमोज्वल ज्ञान भक्ति योग समन्वय दिव्य जीवन की बातें मैंने पहले ही सुनी थी बचपन से ही मुझे कुछ स्वाभाविक धर्म भाव था यह धर्म भाव और धर्म संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिला था जो आज मेरे जीवन की परम गौरवपूर्ण एवं श्रेष्ठ संपत्ति है सन 1916 सौ में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करके मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए ढाका पहुंचा। ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में मैंने आईए और वहां के गवर्नमेंट कॉलेज में बीए का अध्ययन किया कॉलेज में पढ़ते समय ही ढाका के श्री कृष्ण मठ और मिशन के धार्मिक अनुष्ठानों तथा सेवा कार्यों में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसी समय मैं वहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी तथा भक्तों के घनिष्ठ संपर्क में आया था ढाका गवर्नमेंट कॉलेज से बीए पास करके जब मैं कानून पढ़ रहा था तो एक बार मुझे प्रबल ज्वर हुआ ज्वर के समय ढाका श्री रामकृष्ण मठ के दो साधु और एक भक्त आकर मेरी खोज खबर लेते और यथा योग्य परिचर्या करते थे आराम हो जाने पर उन लोगों ने मुझे ढाका के मठ में आने के लिए कहा इस प्रकार वहाँ आने जाने और कुछ धर्म ग्रंथ तथा रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के पठन पाठन के फलस्वरूप मेरे मन में गुरु ग्रहण करने की प्रेरणा आकांक्षा और आवश्यकता जागी गुरु वरण धर्म जीवन का एक अपरिहार्य अंग है इसका भी उस समय मैंने अनुभव किया दुर्गा पूजा और ग्रीष्मावकाश में मैं घर जाता था उस समय पिताजी दिवंगत हो चुके थे मैंने मां से कहा तुम लोगों ने गुरु से मंत्र दीक्षा ली है गुरु के निर्देशानुसार संध्या बंदन आदि कर रही हो मुझे भी दीक्षा लेने की इच्छा है किंतु मैं कुल गुरु से दीक्षा नहीं लूँगा बेलूर मठ में एक संन्यासी गुरु हैं वह ब्रह्मज्ञ महापुरुष हैं उनसे मत मंत्र लेने का मैंने संकल्प किया है सम्मति दो तो अच्छी बात ना दो तो मेरा मन जो चाहता है वही करूंगा। सभी को अपने कुल गुरु से मंत्र लेना होगा शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है इसमें गुरु त्याग का कोई प्रश्न नहीं उठता कुल गुरु की तुम लोग जिस प्रकार श्रद्धा भक्ति करती हो मैं भी वैसे ही करता हूँ और करूँगा माँ ने मेरी बात सुनकर कहा बेटा सुना है कुल गुरु का त्याग करना अनुचित है और उससे अपराध भी होता है क्या ऐसा करना उचित है तो भी तुम जिसे अच्छा और शास्त्र सम्मत समझो वही करो इसके बाद मैंने माँ को गुरु शिष्य और दीक्षा के संबंध में शास्त्र की आज्ञा समझा दी तब उन्होंने प्रसन्न होकर दीक्षा ग्रहण करने की सम्मति दे दी 1922 सौ ईस्वी का समय था उस समय मैं ढाका के लॉ कॉलेज में पढ़ता था और ढाका से श्री श्री रामकृष्ण मठ में निर्मित जाता था उसी वर्ष 14 फरवरी को ढाका के भक्तों की आंतरिक इच्छा और चेष्टा से परम पूज्यपा श्री श्री महापुरुष अर्थात स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने गुरु भाई पुज्यपा स्वामी अभेदानंद महाराज के साथ बेलूर मठ से ढाका पधारे महापुरुष शिवानंद जी उस समय श्री कृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष थे तथा उनका दर्शन करने के लिए रोज सुबह तीसरे पहर और संध्या को अगणित मनुष्य मठ में आते थे महापुरुष जी का दर्शन उनके श्रीमुख से उपदेश श्रवण तथा दो एक दिन उनके चरण सेवा करने का दुर्लभ सुयोग पाकर मैं अपने को धन्य मानने लगा उनके श्रीचरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर शास्त्र की वाणी याद आई दुर्लभम त्रैमे वित देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्म मुक्षुत्व महापुरुष संशय तीन वस्तुएं संसार में दुर्लभ तथा भगवान की कृपा से ही पाई जाती है मनुष्य जन्म मुक्ति लाभ की इच्छा और महापुरुष का सत्संग श्री रामकृष्ण पार्षद ब्रह्मज्ञ महापुरुष जी का प्रथम दर्शन करके जीवन में महापुरुष संशय रूप दुर्लभ वस्तु भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है मैंने ऐसा समझा महापुरुष ये डेढ़ मास तक ढाका में रहे सभी श्रेणियों के अगणित धर्म पिपाशु स्त्री पुरुष उनके सरल तथा हृदय मधुर उपदेश सुनकर परित्रृप्त हुए मैंने देखा वह पूर्णतया श्री राम कृष्णगत प्राण तन्नाम श्रवण प्रिय तद्भावरंजिताकार थे और प्रगट में भक्तों से कहते थे मैं श्री राम कृष्ण का दासानुदास किंकर हूँ उनके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता मैं तो केवल साधु फकीर हूँ श्री श्री ठाकुर ही मेरे अंतरात्मा है, वह जो कुछ कहलाएँगे मैं वही बोलूँगा जो कराएँगे वही करूँगा अन्य किसी विषय का मुझ में ज्ञान नहीं है और जानने की आवश्यकता भी नहीं है महापुरुष महाराज प्रतिदिन संध्या के बाद ढाका मठ में अपने निर्दिष्ट कमरे में आए हुए भक्तों को साधन भजन ध्यान धारणा जप तप उपासना आदि के संबंध में उपदेश देते थे ढाका मठ के उस समय के अध्यक्ष श्रद्धे हरीश महाराज अर्थात स्वामी सत ने एक दिन संध्या समय महापुरुष जिसे मेरा परिचय करा दिया उस दिन उन्होंने मुझ पर असीम कृपा करके मुझे अपनी पद सेवा करने की अनुमति दी थी पद सेवा करते हुए मुझे याद आया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ते ज्ञानम ज्ञान न तत्वदर्शिना अर्थात भक्ति के साथ प्रणाम विनय से प्रश्न तथा सेवा के द्वारा प्रसन्न होने पर तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और ज्ञान भक्ति विश्वास और अनुराग ईश्वर लाभ के उपाय हैं इसी प्रकार के गंभीर तत्वोपदेश महापुरुष करते थे सुनकर शास्त्र की बात पर मुझे दृढ़ विश्वास हुआ तद गुरुसेवा गुरुसेवाभिगछेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान लाभ के लिए वेद विद ब्रह्मज्ञ पुरुष के पास जाना चाहिए जो लोग वेद वेदांत का अध्ययन कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए हैं जो शिष्य को भय के पार ले जा सकते हैं वही ही यथार्थ गुरु हैं ऐसे गुरु मिलते ही दीक्षा ले लेनी चाहिए इस विषय में दुविधा नहीं करनी चाहिए नात्र कार्या विचारणा उसी दिन मैंने अपने मन में श्री श्री महापुरुष जी को गुरु रूप से वरण कर लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वही आश्चर्य वक्ता आश्चर्यो ज्ञाता है महापुरुष जी के ढाका में रहते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असहयोग आंदोलन आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नेता और प्रवर्तक महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया सुनकर पद सेवा निरत मुझसे उन्होंने गांधी जी के गिरफ्तार होने का कारण पूछा उस समय मैं असहयोग आंदोलन के बारे में छोटी मोटी खबरें रखता था और गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका यंग इंडिया बराबर ध्यान से पढ़ता था मैंने महापुरुष जी को बताया गांधी जी ने अपनी पत्रिका में ब्रिटिश सिंह अपना केसर हिला रहा है ब्रिटिश लायन शेक्स इट्स मैन मैनेस और राजा प्रजा का संबंध दो मेरुओं के देवधान के समान है पोल्स अशुंडर नाम के दो निडर और स्पष्ट शब्दों में निबंध प्रकाशित किए हैं दोनों लेख विदेशी सरकार की दृष्टि से राजद्रोहात्मक सेडिशंस माने गए हैं इस कारण गांधी जी को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है अब उनका न्यायालय में निर्णय होगा यह सुनकर महापुरुष जी ने उसी समय वे दोनों लेख सुनना चाहे ढाका के रामकृष्ण मठ और मिशन के वाचनालय में इस समय अभय आश्रम के डॉक्टर प्रफुल्ल घोष यंग इंडिया पत्रिका की एक प्रति साधारण लोगों के पढ़ने के लिए बिना मूल्य भेज देते थे मैंने उसी समय वाचनालय से यंग इंडिया लाकर महापुरुष जी को दोनों निबंध पढ़ सुनाए पढ़ते समय कोई मंतव्य प्रकट न करके उन्होंने ध्यान से सुना और अंत में कहा गांधी महात्मा है तपस्या का जोर न रहने से ऐसे निडर होकर प्रबल पराकांत ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस प्रकार तीव्र आलोचना नहीं कर सकते हैं उन्होंने तो अपने निबंधों के आरंभ में स्वयं ही लिखा है कि भगवान से प्रार्थना करने के अनंतर ही उन्होंने इन दोनों निबंधों का लिखना प्रारंभ किया यथार्थ में ही प्रार्थना की शक्ति असीम है प्रार्थना असंभव को संभव कर देती है मोर थिंग्स आर ब्रॉड बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ संसार के लोग स्वप्न में भी जिन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते भगवान के निकट प्रार्थना करने से उनकी अपेक्षा कितनी बड़ी बड़ी वस्तुओं को वे प्राप्त कर सकते हैं कवि ने भी यही बात कही है आध्यात्मिकता ही धर्म ही मनुष्य की शक्ति का मूल उद्गम है भारत में धार्मिक व्यक्ति ही नेता हो सकते हैं नेता धार्मिक न हो तो भारत में कोई भी उनका कहना नहीं मानता धार्मिक होने के कारण ही गांधी जी सबकी दृष्टि आकृष्ट कर सके हैं और इसी कारण सब लोग उन्हें मानते हैं साथ साथ कवि के संबंध में उन्होंने कहा यथार्थ कवि होने के लिए आध्यात्मिक अनुभूति आवश्यक है खेत की बात है आजकल अनेक कवियों के भीतर वैसा भाव नहीं है बहुत लोग अपनी कविता में उपनिषद गीता आदि शास्त्रों में से लेकर तत्व की बात लिखते हैं किंतु उनके अपने जीवन में उन तत्वों की अनुभूति नहीं के बराबर है उपनिषद में सर्वदर्शी के अर्थ में कवि शब्द का व्यवहार हुआ है आत्मा को कबीर कौ कविर्मनीषी पुराणम अनुशासितर आदि कहा गया है पुराणम कविपुराण अनुशासितरम अड़ोरणीयां मनुस्मरे यार अचिंत्यूप आदित्यवर्ण तमस परस्ता गीता परमात्मा कवि अर्थात भूत भविष्य वर्तमान विषयों के दृष्टा एवं सर्वज्ञ हैं भगवान के साथ संबंध रखने से यथार्थ कवित्व का स्फुरण होता है